टॉक, बिन बाती बिन तेल नंबर थ्री सं कोजन अपने शिष्यों से कहा करते थे ध्यान उस आदमी की तरह है जो एक ऊंचे चट्टान के किनारे खड़े क्ष को दांत से पकड़कर लटक रहा है न उसके हाथ किसी डाली को थामे हैं और न उसके पांवों को ही कोई सहारा है और तभी चट्टान के किनारे खड़ा दूसरा आदमी उससे पूछता है बुद्ध धर्म भारत से चीन क्यों आए यदि वह उत्तर नहीं देता है तो वह खो जाएगा और अगर उत्तर देता है तो वह मर जाएगा वह क्या कहेगा और क्या ध्यान ऐसी असंभव साधना है? उपनिषद उसको छुरे की धार पर चलना चाहते ध्यान की साधना तो कठिन लेकिन असंभव नहीं पर ध्यान की अभिव्यक्ति असंभव ध्यान करना आसान ध्यान क्या है यह बताना अति कठिन करीब करीब असंभव क्योंकि ध्यान इतनी भीतरी अनुभूति है शब्द उसे प्रकट नहीं कर पाते और जो भी शब्दों में उसे प्रकट करने की कोशिश करता है वह अनुभव करता है कि जो कहना चाहता था वह नहीं कहा गया जो नहीं कहना था वह शब्दों से प्रकट हो गया जो कहना था वह भीतर छूट गया खाली कोरे शब्द चले गए मुर्दा निष्ठान ध्यान कर लेना इतना कठिन नहीं लेकिन ध्यान से जो जाना जाता है वो उसे बता देना जिसने कभी ध्यान ना किया हो करीब करीब असंभव यह कहानी ध्यान की कठिनाई के संबंध में नहीं ये कहानी ध्यान को बताने के संबंध में कहानी बड़ी प्रीतिकर्ष है एक आदमी लटका है एक वृक्ष के पत्तों को मुंह से पकड़े हुए मुंह ही एकमात्र सहारा है उसी से वो वृक्ष से लटका नीचे बहन कर खड्ड बोला कि गया और वहां उससे कोई पूछता है कि बौद्धि धर्म भारत से चीन क्यों है पहले तो इस सवाल को समझ लें क्योंकि जैन परंपरा का पारिभाषिक सवाल है कोई 1400 वर्ष पहले एक बहुत अनुठा आदमी भारत से चीन गया उस अनूठे आदमी का नाम था बौद्धि धर्म भारत से जो लोग बाहर गए हैं इससे ज्यादा अनूठ आदमी कभी भारत के बाहर नहीं गया बोधि धर्म चीन क्यों गया जिन फकीर इस सवाल को पूछते हैं यह पहली है बौद्धि धर्म भारत से चीन गया है बड़े गहन कारण थे उसके उसके पास कोई संपदा थी जो वो किसी को देना चाहता था लेकिन लेने वाला आदमी न मिला मजबूरी में उसे चीन जाना पड़ा खोज में इस आशा में कि शायद कोई चीन में मिल जाए संपदा सभी को तो नहीं दी जा सकती है हीरे उन्हीं को दिए जा सकते हैं जो पारखी हो अन्यथा हीरे फेंक दिए जाएंगे खो जाएंगे क्योंकि जो नहीं जानते उनके लिए तो हीरा पत्थर है उनके लिए हीरा खिलवाड़ हो जाएगा और खोलने में ज्यादा देर ना लगेगी ध्यान की जो संपदा है वो तो अदृश्य है उसके पार्क की खोजना तो बहुत मुश्किल है और जो उसे लेने को तैयार ना हो उन्हें देने का कोई उपाय नहीं के हृदय के द्वार बिल्कुल खुले हो केवल वे ही उस संपदा को संभाल पाएंगे तो बौद्धिधर्म ना दरवाजे खटखटाता रहा अनेक लोगों के लेकिन पाया उसने कि कोई आदमी खोजना मुश्किल है आखिर भारत जैसे देश में जहां ध्यान की इतनी लंबी परंपरा है कि इतनी लंबी परंपरा संसार में कहीं भी नहीं वहां बोधिधर्म को एक आदमी न मिला जिसको वो ध्यान की संपदा दे देता इसलिए प्रश्न पूछना जैसा है कि बोधिधर्म चीन क्यों गया लेकिन उसके पीछे कारण ही इसी कारण कि भारत के पास ध्यान की बड़ी पुरानी संपदा है भारत ने उसे खो दिया कुछ संपदाएं ऐसी हैं कि उन्हें अगर रोज नया न किया जाए तो वे खो जाती कुछ संपदाएं ऐसी हैं कि अगर पुरानी हो जाएं सड़ जाती कुछ संपदाएं ऐसी हैं कि अगर आप आश्वस्त हो जाएं कि वे आपके हाथ में हैं तो आपके हाथ रिक्त हो जाते भारत की ध्यान की परंपरा अति प्राचीन है इतिहास के पार जाती है यात्रा प्राग ऐतिहासिक मोहनजोदड़ो खजुर हरप्पा जैसे पुराने अवशेष वैज्ञानिक कहते हैं कि कोई 7000 वर्ष पुराने वहां भी मूर्तियां मिली हैं जो ध्यान हैं 7000 साल पहले भी हरप्पा और खजुराहों में कोई न कोई ध्यान कर रहा था फिर बुद्ध धर्म को भारत में कोई मिल क्यों ना सका ग्राहक खरीदार परंपरा इतनी पुरानी हो गई और शब्द इतने रटे रटाए हो गए और शास्त्र इतने कंठस्थ हो गए कि लोग ध्यान के संबंध में तो जानने लगे ध्यान को भूल गए और ध्यान के संबंध में जानना एक बात ध्यान को जानना बिल्कुल दूसरी बात प्रेम के संबंध में जानना एक बात हो प्रेम को जानना बिल्कुल दूसरी बात आप पंडित भी हो सकते हैं प्रेम के संबंध में सारा शास्त्र पढ़ डालें प्रेम पर शोधकारी भी कर सकते हैं कोई विश्वविद्यालय आपको दिलिट की डिग्री भी दे दे। लेकिन प्रेम करना बात और क्योंकि प्रेम करने में तो मिटना होता है प्रेम तो बड़ी खतरनाक यात्रा है वहां तो अहंकार समाप्त होता है वहां तो बूंद खोती है सागर प्रेम तो इस जगत में असंभव जैसी घटना है क्योंकि वहां आप कम महत्वपूर्ण और दूसरा ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है वहां आपकी आत्मा जैसे दूसरे में समा जाती है जैसे वही उसका जीवन आपका जीवन उसकी मृत्यु आपकी मृत्यु हो जाती है यह असंभव घटना है दूसरे का साधन की तरह उपयोग नहीं साध्य की तरह उपयोग असंभव है तो प्रेम तो बहुत कठिन है प्रेम के संबंध में जानना बहुत आसान है शास्त्र खरीदे जा सकते हैं सिद्धांत कंठस्थ हो सकते हैं ध्यान के संबंध में भारत को इतनी बातें पता चल गई कि लोगों ने समझा कि अब ध्यान करने की कोई जरूरत नहीं सब मालूम और जब सब मालूम ही है तो और खोज करने को क्या रहा बुद्ध महावीर खो गए बुद्ध और महावीर की वाणी हाथ में रह गई बुद्ध भटकता रहा पंडित उसे मिले जो बड़े जानकार थे शास्त्र जिनकी जीप पर रखा था सरस्वती के जो वरद पुत्र थे गणित में उनका कोई मुकाबला न था थर्ग उन से कहें तो हार के सिवाय आपको कुछ भी न मिलेगा लेकिन वो आंखें न मिली जो ध्यानस्थ हो वो हृदय न मिला जो ध्यान से भरा हो वो व्यक्तित्व न मिला जो ध्यान की समाधि अवस्था में हो जिसको संपदा बोधि धर्म दे दे पंडित मिले बहुत आचार्य मिले बहुत जानकार मिले बहुत अनुभवी न मिला जैन फकीर पूछते हैं कि बौद्धि धर्म चीन क्यों गया भारत में आदमी न मिला ध्यान करने वाला तो चीन जाना पड़ा यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि तो बोध धर्म के जाने के साथ ही भारत का अध्यात्म तिरोहित हुआ बोध धर्म का जाना इस बात का सूचक था कि अध्याय समाप्त हुआ अब यहां रूखे सूखे लोग हैं उनमें हरियाली खो गई अब यहां निष्ठाण कब्रे उनमें मंदिर का खोजना मुश्किल है बुद्ध धर्म का भारत के बाहर जाना किसी ध्यानी व्यक्ति की तलाश में भारत की गरिमा जैसे अस्थ हो गई भारत से सूर्य जैसे विदा हो गया लेकिन बुद्ध धर्म चीन ही क्यों गया बड़ी दुनिया थी कहीं भी जा सकता था आखिर चीन क्यों चुना इसलिए प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है भारत क्यों छोड़ा भारत इसलिए छोड़ा कि कोई ध्यानी न मिला जिसको संपदा दे दे चीन क्यों गया चीन में थोड़ी आशा थी क्योंकि तो भारत में अगर बुद्ध पैदा हुए तो चीन में लाओस से पैदा हुआ दोनों करीब करीब एक ही समय में पैदा हुए जब भारत में बुद्ध थे तो चीन में लाव उससे थे बुद्ध ने तो थोड़ा बहुत शब्दों का भी उपयोग किया लाओस्य ने शब्दों का बिल्कुल उपयोग नहीं किया और भारत तो पांडित्य से भर गया लेकिन से की जीवनधारा अभी भी बह रही थी जो अभी पांडित्य से नहीं भरी थी क्योंकि तो लाओस्य का पूरा पूरा जोर पांडित्य के विपरीत था जानकारी के विरोध में था सूचनाओं से कोई सार नहीं लाओसे का बुद्धत्व बुद्ध से भी ज्यादा शब्द सुनने इसलिए जहां लाओस्य की हवा थी सोचा बोली धर्म ने कि शायद वहां कोई व्यक्ति मिल जाए और अगर लाओस्य और बुद्ध का मिलन हो जाए तो जो धारा पैदा होगी वो सदियों तक बहेगी यह एक क्रॉस ब्रीडिंग का बड़ा गहरा प्रयोग था हम पश्चिम से सांड को खरीद के लाते भारतीय गाय पश्चिम का सांड तो जो बच्चे पैदा होंगे वे सबल होंगे सक्षम होंगे ज्यादा दूध देने वाले होंगे जो हम सांड के साथ करते हैं वह बौद्धिधर्म ने ध्यान के साथ किया यहां बुद्ध की धारा थी महावीरों की धारा थी उपनिषदों की धारा थी एक बड़ी गहरी क्रांतिकारी खोज थी लेकिन उसका संभालने वाला नहीं मिल रहा था संपदा इतनी बड़ी थी कि उतना बड़ा हृदय नहीं मिल रहा था शायद लाव से किधारा में कोई जिंदा हो और अगर इन दोनों का मिलन हो जाए तो एक ऐसा नया जीवन प्रयोग होगा शायद बहुत जी सके और बौद्ध धर्म सही साबित हुआ जेन वो परंपरा है जो बुद्ध और लावस्य के मिलने से पैदा हुई तो झेन ना तो बौद्ध है और न ताओवादी है जेन दोनों का मिलन है इसलिए जेन में जो मधुरिमा है वो न बुद्ध की धारा में न लाओस्य की धारा में जब भी तो भिन्न धाराएं मिलती हैं तो जिस बच्चे का जन्म होता है वो अनूठा होता है जितने दूर की धाराएं हों उतना ही अद्भुतीय संतति पैदा होती है इसलिए हम भाई बहन को शादी नहीं करने देते क्योंकि भाई बहन इतने करीब हैं बच्चा बहुत अच्छा नहीं हो सकता तनाव नहीं होगा और जब तनाव नहीं होगा तो जीवन छीण होगा अगर भाई बहन विवाह करें तो बच्चे की उम्र ज्यादा नहीं होती बच्चा जल्दी मर जाए और बच्चे में प्रतिभा भी नहीं होगी क्योंकि प्रतिभा के लिए बड़ी दूर की धाराओं का मिलन चाहिए तब एक नई चीज उत्पत्ति होती है भाई बहन इतने एक जैसे हैं कि उन्हीं जैसा एक बच्चा पैदा होगा अद्वतीय नहीं होगा बेजोड़ नहीं होगा इसलिए सारी दुनिया में भाई बहन की शादी को हम रोकते संबंधियों की शादी को रोकते जितना दूर कहो अगर ये तर्क ठीक से समझा जाए और इससे जीवशास्त्री रांची के तर्क ठीक तो इसका मतलब यह हुआ कि जहां तक बन सके न केवल जाति न केवल परिवार निकटता को रोकना चाहिए बल्कि खून रंग भाषा जितनी दूर की हो जितनी अंतरराष्ट्रीय शादी हो उतना बच्चा ज्यादा सप्राण पैदा होगा और जब दूर दूर की धाराएं मिलती हैं तब ऐसे बच्चे पैदा होते हैं ऐसा और भी दफा हुआ है बुद्ध और लाओसे के मिलन से जेन पैदा हुआ है इस्लाम और हिंदुओं के मिलन से सूफी चिंतना पैदा हुई ईसाइत और यहूदियों के मिलन से हसीद पैदा हुए और ये तीनों धारा सबसे ज्यादा जीवंत धारा है इस समय पृथ्वी पर जो सबसे ज्यादा मूल्यवान है वो ये तीन धाराओं में होना भी चाहिए बुद्ध जैसा पिता और लाओस जैसी मां या लाव जैसा पिता और बुद्ध जैसी मां मिल सके तो जो संतति पैदा होगी वो अप्रतिम होगी क्यों गया बोधि भारत से चीन बुद्ध धर्म बुद्ध जैसा था बुद्ध भी मिल जाते तो बौद्ध धर्म को ठीक अपने जैसा पाते पाते कि जैसे दर्पण में देख रहे हैं अपनी की तलाश में गया और चीन में इसमें खोज की और आदमी खोज लिया जिसके हृदय में ये अपने हृदय को उंडे सका इस बड़ी जिम्मेवारी थी महाकाश्यप को जो बुद्ध ने दिया था और महाकाश्यप के बाद जो अलग अलग गुरुओं को सक्सेस मिला था परंपरा से मिला था वो बोधि धर्म के पास था ऐसा कठिन सवाल पूछ रहा है एक आदमी उससे जो मुंह के बल लटका हुआ है खाई के ऊपर वो उससे पूछ रहा है कि बोधिधर्म भारत से चीन क्यों गया कथा कहती है कि अगर यह आदमी बोले तो मरे क्योंकि वाणी निकली किसका जो पकड़ है दृश्य से वो छूट जाएगी बोला कि मरा न बोले तो भटक जाए न बोले तो भटक जाए इसलिए कि जिसके पास भी ध्यान की संपदा हो वो अगर देने से इंकार करे तो वो संपदा खो जाए इसे थोड़ा समझ लेना जरूरी है इस जगत में दो तरह की संपदाएं हैं एक तो अगर आप दें तो खो जाती है, धन है आपके पास अगर आप दें तो खो जाएगा अगर बचाना है तो अपना तो देना ही मगर दूसरे का छीनना ऐसी संपदा जो देने से खो जाती है और छीनने से बढ़ती है उसको ही हमने पाप कहा है और एक और संपदा है पुण्य की जिसका नियम इसके ठीक विपरीत अगर रोको मर जाती दे दो बच जाती जितना बांटो उतना बढ़ती जितना बचाओ उतना सड़ती बाहर की संपदा छीनना पड़ती है शोषण करना पड़ता है भीतर की संपदा का दान करना पड़ता है भीतर और बाहर के नियम बिल्कुल अलग है तो यह कहानी कहती है कि अगर भी न बोले तो खो जाए क्योंकि कोई पूछ रहा है ध्यान क्या है कोई पूछ रहा है बौद्ध भारत से चीन क्यों गया, वो यही पूछ रहा है कि ध्यान क्या है ये बुद्ध और लाओसे का मिलन क्या है इस मिलन से जो जन्म हुआ वो क्या है वो रहस्य क्या है यह आदमी जानता है उस रहस्य बोले तो पकड़ छूटती है और खो जाए, न बोले तो भटक जाए। यह आदमी क्या करे ये जेन पहेली है साधक को दी जाती है तो इस पर ध्यान करे और पता लगा के लाए कि वह आदमी क्या करे तुम तो मुश्किल में पड़ोगे क्योंकि इसमें दोनों तरफ उपाय नहीं दिखते बोला तो मर जाएगा शायद बोल भी नहीं पाएगा और मर जाएगा क्योंकि जैसा कि पहला शब्द निकलेगा कि पकड़ छूट जाएगी वो खाई में गिर जाएगा शायद पूरी बात कह भी नहीं पाएगा इस आदमी से न बोले तो भटक जाएगा और दो ही उपाय देखते हैं बुद्धि की समझ में नहीं आता अब और क्या किया जा सकता है तो जेन गुरु अपने साधकों को कहता है बैठो इस पर ध्यान करो कि यह आदमी क्या करे समझो कि तुम लटके हो तुम क्या करोगे भूल जाओ कहानी को तुम ही इस स्थिति में हो क्या तुम्हारा उत्तर होगा क्या तुम्हारा प्रत्युत्तर होगा बोलोगे या चुप रहोगे बुद्धि के साथ मजा है कि बुद्धि के पास सदा दो विकल्प होते हैं तीसरा नहीं होता बुद्धि द्वंदात्मक है उसका द्वंद्व है हां और ना बस दो ही उत्तर होते हैं और दोनों उत्तर पहले से ही बंद है एक उत्तर दोगे तो खो जाओगे दूसरा उत्तर दोगे तो भी खो जाओगे और तीसरा उत्तर बुद्धि के पास नहीं है अगर तुम इस पर तो सोचोगे सोचोगे सोचोगे तो कैसी घड़ी आएगी जब तीसरे उत्तर का जन्म होगा वो बुद्धि से नहीं आएगा क्योंकि बुद्धि के पास तीसरा होता ही नहीं उसके पास हमेशा दो होते एक दूसरे के विपरीत होते और तीसरा बिल्कुल भिन्न है गुणात्मक रूप से भिन्न है ऐसा हुआ बोकोजुके एक शिष्य को उसने यह कहानी दी और कहा इस पर ध्यान कर उसने कई तरकीबें खोजी क्योंकि ये दो तो उपाय थे नहीं तो उसने कहा कि वो कुछ हाथ से इशारा करे बुद्धि ने कुछ रास्ता खोजने की कोशिश की कहा हाथ से कुछ इशारा करके बताए तो वो कुछ ने कहा जो शब्दों से कहना मुश्किल है क्या हाथ के इशारे से कहा जा सकेगा क्या उपाय है कहकर बताओ बोधि धर्म क्यों आया चीन इसको हाथ के इशारे से कहकर बताओ यह कोई पानी पीना तो नहीं है कि तुम हाथ के इशारे से बता दो कि पानी पीना है कि भूख लगी शरीर के संबंध में थोड़ी सूचनाएं हाथ के इशारे से दी जा सकती क्योंकि दूसरे को भी उनकी अनुभूतियां हैं दूसरे को भी प्यास लगी है कभी तो तुम जब हाथ की अंजलि बना के इशारा करते हो समझ जाता है कि प्यास लगी दूसरे को भी भूख लगी तो तुम जब हाथ की मुट्ठी बांध के मुंह की तरफ इशारा करते हो तो वो समझ जाता है इशारा काम का है अगर दूसरे का भी अनुभव वैसा ही हो जैसा तुम्हारा लेकिन अगर दूसरे को पता ही होता कि बोधि क्यों चीन आया तो तुमसे पूछता क्यों ध्यान के संबंध में कुछ भी तो कहना मुश्किल है क्योंकि दूसरे का कोई ध्यान अनुभव नहीं इसलिए भाषा असमर्थ है अगर मैं कहूं प्रेम तुम थोड़ा बहुत समझ जाते हो मैं कहूं द्रक्ष तुम थोड़ा बहुत समझ जाते हो मैं कहूं प्रार्थना तुम कुछ भी नहीं समझ पाते मैं कहूं परमात्मा शब्द गूंजता खो जाता भीतर कोई आकार निर्मित नहीं होता कोई अर्थ नहीं बनता भीतर कोई सुगंध नहीं फैलती कोई सत्य का साक्षात्कार नहीं होता परमात्मा शब्द गूंजता है खो जाता जैसे हवाएं गूंजी हो वृक्षों में थोड़ी चहल पहल हुई हो कुछ सूखे पत्ते गिर गए हवाएं जा चुकी वृक्ष फिर मौन खड़े ऐसा ही परमात्मा गूंजता है लेकिन भीतर कोई अर्थ निर्मित नहीं होता अर्थ होता ही कब निर्मित है जब तुम भी अनुभव से गुजरे होते हो यही कठिनाई अगर तुम भी अनुभव से गुजरे हो तो इशारे की भी जरूरत नहीं तुम अनुभव से नहीं गुजरे तो कोई इशारा काम नहीं करेगा और जब शब्द जो कि ज्यादा सूक्ष्म जो कि बारीक और महीन, जो कि नाजुक इशारे कर सकते हैं जब वे असमर्थ हैं तो इतना स्थूल इशारा हाथ का कैसे काम आया जने का भाग जाए यहां से और दोबारा इस तरह के उत्तर मत बतलाना ऐसे शिष्य बहुत उत्तर लाया कभी उसने कहा कि आंख से कभी उसने कहा कि मुंह को तो बंद रखे लेकिन भीतर आवाज करे उसने कई रास्ते खोजे लेकिन कोई रास्ता स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि ध्यान को किसी इशारे से नहीं कहा जा सकता और अगर यह आदमी ध्यान को उपलब्ध था तो इसकी आंखें तो कह ही रही थी कि ध्यान क्या है अब और क्या किया जा सकता है अगर आदमी दरवाजे पर खड़ा हुआ आंखों को समझ पाता तो पूछता ही नहीं फिर क्या हुआ साल बीत गए सिस अनेक उत्तर लाया सब उत्तर अस्वीकार कर दिए गए उसकी बुद्धि चक्कर खाती रही खाती रही खाती रही थक गया फिर उसने खोज ही छोड़ दी फिर उसे साफ दिखाई पड़ गया कि उत्तर हो ही नहीं सकता यह स्थिति बेबूज है बहुत दिन तक शिष्य नहीं आया तो बोकुजू उसकी तलाश में गया क्या हुआ क्योंकि वो तो दो चार दिन में उत्तर खोज के ले आता था देखा एक वृक्ष के नीचे सिर से मौन बैठा है। जी ने उसे हिलाया सिर से आंखें खोली उसकी आंखें सुनने थी उसके भीतर कोई विचार भी ना थे उसके मन के आकाश पर कोई बदली ना थी कोई पक्षी ना उड़ता था वो ऐसे बैठा रहा जैसे कुछ भी नहीं हुआ है आया है यह भी जिससे कोई घटना नहीं घटी उसकी आंखों में रत्ती भर फर्क न पड़ा गुरु सामने खड़ा था उसने झुक कर प्रणाम भी ना किया गुरु सामने खड़ा था जरा सी भी झिझक उसे भीतर ना एक पूछेगा कि वो सवाल उस आदमी का क्या हुआ वो जो वृक्ष से लटका है उसने क्या उत्तर दिया न सवाल उठा न जवाब उठा न गुरु की मौजूदगी से कोई भेद पड़ा बोकु जो झुका और शिष्य के चरण वो बात फिर नहीं उठाई गई, वो सवाल फिर नहीं पूछा गया वो बात जैसे समाप्त समाप्ति हो गई उत्तर मिल गया जब तक बुद्धि उत्तर देगी तब तक उत्तर नहीं मिलेगा जब बुद्धि चुप हो जाती तो उत्तर मिल जाता उत्तर तुम में छिपा है, वो बुद्धि के विकल्पों में नहीं वो बुद्धि के द्वंद में नहीं है वो तुम्हारी निर्द्वंदता में है और तुम कब होते हो निर्द्वंद अखंड जब बुद्धि शांत होती है। जब तुम सोचते नहीं तब तुम इकट्ठे होते हो जब तुम सोचते हो तब तुम बढ़ जाते हो जितने ज्यादा विचार उतने तुम्हारे खंड हो जाते जितना निर्विचार उतने तुम अखंड हो जाते जब तुम अखंड हो वहीं उत्तर ये कोई प्रश्न उत्तर पाने के लिए नहीं था यह प्रश्न बुद्धि को थकाने के लिए था मैं जो भी ध्यान के प्रयोग तुमसे करने को कह रहा हूं वो तुम्हारे शरीर और तुम्हारी बुद्धि को थकाने के प्रयोग तुमसे कह रहा हूं कि दरवेश विरलिंग दरवेश नृत्य तुम घूमते ही जाते हो घूमते ही जाते हो चक्री खाते जाते हो थोड़ी देर में बुद्धि भी थक जाती है शरीर भी थक जाता है अगर तुम थकने के पहले ही गिर गए तो झुक जाओ। अगर तुम बिल्कुल थक गए इतनी भी ऊर्जा में बची भीतर के एक विचार निर्मित हो सके अचानक तुम शून्य हो जाओगे उसी शून्य में उत्तर है कि बोधिधर्म चीन क्यों आया उसी सुनने में उत्तर है कि ध्यान क्या है ध्यान में ही उत्तर है कि ध्यान क्या है और कोई उपाय नहीं क्या करे वो आदमी वो कुछ भी ना करे वो सिर्फ ध्यान में रहे न बोलने की जरूरत है क्योंकि बोला तो गिरेगा ना, ना बोलने की जरूरत है क्योंकि नहीं बोला तो चूकेगा थोड़ा सा जटिल है क्योंकि हमें लगता है यही तो दो स्थितियां बोलो या ना बोलो एक और भी स्थिति है जिसको कहते हैं शांत रहो वो ना बोलने से अलग है ना बोलने की स्थिति बोलने के विपरीत तुम बोलते हो तुम्हें कुछ करना पड़ता है जब तुम नहीं बोलते तब भी तुम्हें कुछ करना पड़ता है रोकना पड़ता है मैंने तुमसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है तुम बोलो तो तुम्हें प्रश्न करना पड़ता है तुम न बोलो तो तुम्हें प्रयत्न से अपने को रोकना पड़ता है क्योंकि नाम तुम्हें मालूम तुम्हारा नाम तुम्हें पता है न बोलो तो तुम्हें प्रयत्न करना पड़ता है रोकने का कि न बोलो बोलो तो प्रयत्न करना पड़ता है न बोलो तो प्रश्न करना पड़ता है शांत होना बिल्कुल तीसरी अवस्था है वहां कोई प्रश्न नहीं है बोलने का ना न बोलने का आदमी लटका ही रहे ना तो बोले और ना ना बोले क्योंकि दोनों में झंझट बोले तो गिरेगा ना बोले तो भटक जाएगा वो बोलने की झंझट में ही न पड़े, ना पड़े न ना बोलने की झंझट में पड़े वो चुनाव ना करे बोलना ना बोलना एक दूसरे के विपरीत ना बोलना शांत होना नहीं ना बोलने में भीतर आग जलती रहती न बोलने में तुम तो भीतर तो बोलते ही चले जाते हो न बोलने में तुम बोलना तो चाहते थे रोकते हो न बोलना नकारात्मक बोलना है वो भी बोलना है किसी को तुम गाली दो ये बोलना है और फिर किसी को गाली न दो रोको तो गाली तो भीतर गूंजती चली जाती है एक तीसरी अवस्था है गाली उठती नहीं ना तुम बोलते हो ना ना बोलते हो गाली की लहरी नहीं आती इस तीसरी अवस्था का नाम ध्यान है वो जो आदमी वृक्ष से लटका है वो लटका ही रहे वो कुछ भी ना करे रत्ती भर भी चहल पहल उसके भीतर ना हो इस आदमी ने पूछा कि बोधिधर्म क्यों चीन गया इस प्रश्न से कोई भी उत्तर उसके भीतर ना उठे वो कोई उत्तर की तलाश भी ना करे तब न तो बोलना होगा और न न बोलना होगा तब वो द्वंद्व के पार हो जाएगा तब वो शांत रहेगा जैसे किसी ने कुछ पूछा ही नहीं जैसे किसी को कुछ जवाब देना भी नहीं तब वो ध्यानस्थ होगा और ध्यान का उत्तर सिर्फ ध्यान है जब भी कोई उतनी गहरी बात पूछता है तो शब्द तो छिछले हैं ऊपर ऊपर इनसे उस गहराई की कोई खबर नहीं दी जा सकती तुम्हें तो उस गहराई में खड़े रह जाना पड़ेगा और अगर वो तुम्हारी गहराई समझ पाएगा तो तुम्हारे शब्द कैसे समझेगा नान इनसे किसी ने पूछा कि सार बात एक शब्द में कह दो ज्यादा न तो मेरे पास समय है न सुविधा है सार बात एक शब्द में कह दो ना नहीं चुप रहा उसने कहा अगर सार ही पूछना है तो एक शब्द का भी आग्रह मत करो अगर असार जानना है तो जितना कहो उतना बोल सकता हूं लेकिन अगर सार जानना है तो एक शब्द भी आग्रह मत करो पर उस आदमी ने कहीं जरा ज्यादा हो जाए संक्षिप्त करें लेकिन इतना संक्षिप्त नहीं थोड़े में कहें लेकिन इतना थोड़े में भी नहीं क्योंकि फिर मैं समझूंगे नहीं अगर आप चुप रह गए एक शब्द इशारे के लिए तो नानन ने कहा ध्यान उस आदमी ने कहा कि काफी नहीं थोड़ा बढ़ाए थोड़ी व्याख्या तो नानिन ने कहा ध्यान और ध्यान तो आदमी ने कहा पुनरुक्ति है इस से कुछ विस्तार नहीं हुआ थोड़ी और कृपा तो नानन ने का ध्यान और ध्यान और ध्यान वह आत्मी उठकर खड़ा हो गया उसने कहा कि पागलपन की बात आप वही दोहराए जा रहे हैं नानन ने का पहली तो बात जब तुमने शब्द का आग्रह किया तभी सब खो गए एक शब्द मैंने किसी तरह कहा कुछ थोड़ा उसमें बचा अगर व्याख्या की वो भी खो जाए, ध्यान का उत्तर ध्यान के संबंध में कुछ पूछा गया हो तो ध्यान ही है अगर कोई तुमसे पूछे प्रेम क्या है तो तुम्हारा प्रेमपूर्ण होना ही उत्तर हो सकता है और कोई उत्तर नहीं हो सकता तुम जो भी उत्तर दोगे वो छोटा पड़ेगा ओछा पड़ेगा इसलिए सभी संत पीड़ित रहे हैं कि वे कह नहीं पाते जो कहना चाहते रविनाथ ने अपने अंतिम दिनों में लिखा रविनाथ तो महाकवि हैं कोई छह हजार गीत उन्होंने लिखे पश्चिम में शैली को बहुत बड़ा कवि कहा जाता है उसके दो हजार गीत शैली के सभी गीत संगीत में नहीं बांधे जा सकते रवीनाथ के सभी गीत संगीतबद्ध तो और क्या उपलब्धि हो सकती है इस पृथ्वी पर तो महा से महान से महान कवि एक मित्र ने मरते समय मुझसे कहा कि तृप्त हो तुम संतुष्ट हो जो पाना था तुमने पा लिया यश प्रतिष्ठा ख्याति सब तुमने तो मिला एक पैगंबर की तरह तुम पहुंचे गए कवि की तरह नहीं एक ऋषि की तरह तुम्हें सम्मान मिला और तुमने इतने गीत लिखे कि शायद दोबारा कोई आदमी नहीं लिख सकेगा और हर गीत अनूठा है तुख नहीं है हृदय से आया है रविनाथ ने कहा बंद करो ये सब बातचीत क्योंकि मैं बड़े दुख में मर रहा हूं जो मैं गाना चाहता था वो तो मैं अभी तक गा नहीं पाया अगर तुम तो मुझसे पूछो तो मैं मरते इन क्षणों में परमात्मा से प्रार्थना कर रहा हूं कि ये भी क्या बात हुई बामुश्किल तो ठोंक पीट के साज बिठा पाया था अब गाने का वक्त करीब आ रहा था कि पर्दा गिरने लगा अभी तो सिर्फ ठोक पीट कर रहा था अपने वाद्य यंत्रों पर कि तैयारी हो जाए तो गांव अभी गा कहां पर था और जिससे लोगों ने संगीत समझा हो तो केवल सांच बिठा था और अब जबकि लगता है कि साझ बैठने के करीब आया संगति बंधती थी सुल सम्मिलित है भरोसा बढ़ा था और हृदय आपूरित था कि अब बहूंगा अब गाऊंगा यह जाने का वक्त आ गया यह क्या मजाक है जो भी जानते हैं उन्हें यह मजाक ख्याल में आएगा ही क्योंकि जब वे कहने में समर्थ होते हैं तब बांट खोने के करीब आ जाते जब वे बता सकते थे तब जाने का समय आ जाता जबकि स्वागत होना था समारंभ होना था उनके आने का तब विदा का छ जबकि वे पैदा होने के करीब थे तब मौत घट जाती और ऐसा सदा ही होगा इसमें किसी परमात्मा के हाथ कोई मजाक नहीं है यह जीवन की प्रक्रिया है कि जितना गहरा तुम पाओगे उतना ही बताना मुश्किल होता जाएगा रविन्द्रनाथ को अगर 100 साल की उम्र और दे दी जाती तो मैं कहता हूं कि 100 साल के बाद भी वो यही कहते मरते वक्त इससे कुछ भेदना पड़ता उसमें जरा भी भेद नहीं पड़ता शायद पीड़ा और भी बढ़ जाती क्योंकि सौ साल में वे और भी गहरे हो जाते और जितनी भीतर गहराई बढ़ती है उतना बाहर तक खबर लाना मुश्किल होता जाता है सत्य को कहा नहीं जा सकता ध्यान को प्रेम को बताया नहीं जा सकता जिया जा सकता है इसलिए जीना ही बताने का एकमात्र ढंग है तो उस आदमी को न तो बोलने की जरूरत है न बोलने की न न बोलने की जरूरत है ध्यान का फूल बना लटका रहे और क्यों ऐसी कहानी चुनी होगी है जैन फकीरों ने क्योंकि कोई भी तो ऐसा वृक्ष के पत्तों को मुंह में पकड़ के लटका नहीं पर मैं तुमसे कहता हूं कहानी यही है सभी लोग लटके क्योंकि किसी भी क्षण मौत घट सकती है और इतना ही सहारा है जैसे दांत से दबा रखी हो वृक्ष की शाखा बस इतना ही सहारा है जरा में टूट सकता है ये धागा ये धागा बहुत बारीक है मकड़ी के जाल से भी ज्यादा बारीक जरा सा इशारा और यह टूट सकता है ये मतलब है कथा का हर आदमी ऐसा ही लटका है नीचे खाई है, किसी भी क्षण मौत घट सकती है महाभारत में एक मधुर घटना है एक भिखारी भीख मांग रहा है युद्धिष्ठ के द्वार पर पांडव पांचों भाई अज्ञात वास में छिपे मांगने वाले को भी पता नहीं कि छिपे हुए सम्राट युधिष्ठ सामने ही पड़ गए हैं उन्होंने कब कल आ जाना भीम खिलखिला के हंसने लगा युधिष्ट ने पूछा कि तू पागल तो नहीं हो गया क्यों खिल खिला रहा उसने कहा कि मैं जाता हूं गांव में डिंडौली पीटाऊं कि मेरे बड़े भाई ने समय को जीत लिया है एक भिखारी को उन्होंने वादा किया कि कल आ जाए युधिष्ठ दौड़े उस भिखारी को वापस लाए और कहा कि भीम ठीक कहता है ऐसे वो जरा बुद्धि से मंद है लेकिन फिर भी कभी कभी उसे झलकाती कभी कभी मंद बुद्धि लोगों को झलके आ जाते और बहुत कुशल बुद्धि लोग चूक जाते कुशल बुद्धि अक्सर पंडित हो जाते जो युद्धिष्ठिर को ना दिखाई पड़ा वो धर्मराज थे धर्म के ज्ञाता थे लेकिन धर्म के ज्ञाता अक्सर अंधे होते क्योंकि शास्त्र आंखों पर छप जाते फिर सत्य नहीं दिखाई पड़ता जो है वो नहीं दिखाई पड़ता पढ़ते शास्त्रों की इकट्ठी हो जाती इसलिए जो दिखाई नहीं पड़ा युधिष्ठिर को वो दिखाई पड़ गया भीम को भीम सीधा साधा आदमी निष्कपट है लड़ सकता है क्रोधित हो सकता है प्रेम कर सकता है लेकिन पंडित नहीं है जी सकता है लेकिन शब्दों का कोई मालिक नहीं उसे एक बात फिर से दिखाई पड़ गई कि यह भी क्या मजाक तो कल का भरोसा नहीं है और तुम बिखारी सके तो कल तुम रहोगे यहां तुम्हें पक्का है कल भिखारी बचेगा चीन में कथा है ताओ को स्वीकार करने वाले लोगों की कि एक सम्राट नाराज हो गया अपने वजीर पर उसने उसे जेल में डाल दिया लेकिन जिस दिन उसको फांसी लगने वाली थी अचानक उसके घर लोग तो रो रहे थे छाती पीट रहे थे वो घोड़े पे सवार घर वापस लौट आया पत्नी को भरोसा न हुआ बेटों को भरोसा न हुआ उन्होंने कहा कि क्या हुआ क्या चमत्कार हम तो समझे थे कि बस 6 बजे शाम फांसी हो जाने वाली वजीर नगा के चमत्कार ही समझो नियम है राज्य का कि घंटे भर फांसी के पहले सम्राट आता है जिसकी फांसी हो रही उससे मिलने वो मिलने मुझसे आया जब वो मिलने मुझसे आया, मुझ आया मैंने सोचा कि एक लगाना बुरा नहीं मैं रोने लगा मुझे रोते देख के सम्राट ने पूछा कि तू और रोता है और मैं तो सोचता था तू एक बहादुर आदमी है तूने अनेक युद्ध लड़े तू अनेक बार जीता तू रोएगा यह मैं सोच भी नहीं सकता तो मैंने कहा कि मैं इसलिए रो भी नहीं रहा हूं मौत देख कर नहीं रो रहा हूं तुम्हारे घोड़े को देख रो रहा हूं जो तुम दरवाजे के बाहर बांध है सम्राट हैरान हुआ उसने कहा घोड़े को देख के रोने की क्या बात वजीर ने कहा कि मैं कला सीखा था कि मैं घोड़ों को आकाश में उड़ना सिखा सकता हूं लेकिन एक खास जाति का घोड़ा चाहिए उसे खोजता रहा जिंदगी भर वो न मिला और जो घोड़े पर बैठ के तुम आए हो यही उस जाति का घोड़ा है रो राहों कि सारी कला व्यर्थ गई घंटे भर बाद तो मुझे मरना अब तो कुछ उपाय नहीं जो मैं जानता था मेरे साथ खो जाया सम्राट लोगी स्वभावता अगर उसके पास उड़ने वाला घोड़ा हो सके तो जगत में उसका कोई मुकाबला ना हो उसने कहा तो ठहर घबड़ा मत कितना समय चाहता है तो वजीर ने कहा एक साल एक साल में इस घोड़े को उड़ना सिखा दूंगा सम्राट ने कहा कुछ अर्जन की बात नहीं अगर एक साल में घोड़ा उड़ना सीख गया तो तेरी मौत तो बचेगी ही मैं अपनी लड़की से तेरी शादी भी करूंगा और आधा राज्य भी तुझे दे दूंगा लेकिन अगर एक साल बाद घोड़ा उड़ना नहीं सीख पाया तो तेरी फांसी हो जाएगी हार कुछ भी नहीं पत्नी और जोर से छाती पीट कर होने लगी कि ये भी तुमने क्या किया क्योंकि मुझे भली भांति पता है ऐसी कोई कला तुम जानते हो ने कहा वो तो मुझे भी पता है लेकिन साल भर में क्या भरोसा गोला मर जाए सम्राट मर जाए मैं मर जाऊं साल भर इतना लंबा वक्त और दुनिया में चमत्कार तो घटते हैं कौन जाने घोड़ा सीख ही जाए उड़ना सीख जाए साल भर काफी है बहुत ज्यादा है भीम को दिखाई पड़ गया कि एक दिन का भरोसा नहीं कल तुम बचो ना बचो देने की हालत बचे ना बचे ये भिखारी बचे ना बचे फिर ये वचन अधूरा रह जाएगा धर्मराज फिर लोग लिखेंगे कि तुम झूठ बोले युद्ध सिर्फ दौड़े उस भिखारी को भिक्षा का तू जल्दी ले जा देर ना हो जाए हम सब लटके हैं किसी भी क्षण शाखा टूट सकती है किसी भी क्षण मुंह खुल सकता है और क्यों यह कथा इस तरह चुनी क्योंकि जब भी आदमी मरता है तो अक्सर मुंह खुल जाता है इसलिए जैन फकीर कहते हैं मुंह से पकड़ के हम रुके जब आदमी मरता है तो मुंह खुल जाता पकड़ छूट जाती हाथ वगैरह से पकड़ने का उपाय नहीं मुंह से ही पकड़े हुए ऐसे यह बात और भी गहराई में सच क्योंकि जिस श्वास के धागे से हम बंधे हैं वो हमारे मुंह से जुड़ा है हाथों से नहीं श्वास कटी हम कट हैं तो अगर जीवन को हम एक वृक्ष समझे तो श्वास के धागे से हम मुंह से उससे बंधे श्वास ही हमें रोके हुए श्वास गई फिर हाथ से श्वास को पकड़ने का कोई उपाय नहीं इसलिए फकीर जो भी कहते हैं मतलब तो होता ही है वे मतलब मैं कुछ कहेंगे भी नहीं मुंह से पकड़े हुए हैं और लटके हैं प्रतिपल मौत है और जीवन हर क्षण तरे में जो जानता है वो बोलेगा भी नहीं क्योंकि बोलते से ही सब गलत हो जाता है सत्य को बोला नहीं जा सकता बोलते से ही सब गलत हो जाता है क्योंकि सत्य को बोला ही नहीं जा सकता फिर बुद्ध बोलते हैं कृष्ण बोलते हैं बोलते ही चले जाते तो सवाल उठता है जब सत्य बोला नहीं जा सकता तो बुद्ध बोलते क्यों चुप क्यों नहीं हो जाते बुद्ध जो भी बोलते वो सत्य नहीं है सत्य तो बोला ही नहीं जा सकता बुद्ध कुछ और बोल रहे हैं वह ऐसा ही जैसे बच्चों को मिठाई बांटी जा रही हो ताकि बच्चे बैठे रहें कुछ और घटाने का आयोजन है मगर मिठाई ना बांटी जाए बच्चे भाग जाए इसलिए हम मंदिर में प्रसाद बांटते हैं मिठाई बांटते हैं। बुद्ध मिठाई बांट रहे हैं वो प्रसाद है। क्योंकि कुछ बच्चे सिर्फ मिठाई को ही समझ सकते हैं और कोई चीज नहीं समझ सकते मैं तुमसे बोल रहा हूं जो बोल रहा हूं वो सत्य नहीं वो सत्य हो नहीं सकता बोलते ही सत्य खो जाता अखड़ खाई में गिर जाता है आदमी वहां से कुछ बोला नहीं जा सकता एक शब्द बोले कि गए फिर तुमसे बोल रहा हूं वो मिठाई बांटना है उस बोलने के बहाने तुम यहां बैठे हो अगर मैं चुप हो जाऊं तुम जा चुके मेरी चुप्पी में तुम ना बैठ सकोगे बोलने के बहाने तुम बैठे हो वो सिर्फ मिठाई है वह प्रसाद है तुम साथ प्रसाद लेने मंदिर आए हो प्रार्थना करने में लेकिन प्रसाद के बहाने शायद प्रार्थना भी हो जाए बोलने के बहाने शायद मेरे पास बैठे बैठे तुम्हें शांति का सुर भी पकड़ जाए शायद शून्य की झलक भी आ जाए तो यह केवल बहाना है बुद्ध बोलते हैं वो बहाना है बुद्ध चाहते तो वो देना है तुम्हें जो कि बोल के नहीं दिया जा सकता लेकिन तुम शब्द ही समझ सकते हो इसलिए शब्द का उपयोग वो तुम्हारे लिए है सत्य के लिए नहीं है तुम्हारे कारण है सत्य के कारण नहीं जो भी बोला जाएगा वो बोलते ही असत्य हो जाता है इसलिए सब बोलना कथा है कहानी है मैं जो इतनी कहानियों को उपयोग करता हूं उसका कारण को इतना है कि सब बोलना एक कहानी सब बोलना एक पुराण सत्य को तो जाना जा सकता है जानने की यात्रा भी कठिन तो है असंभव नहीं लेकिन दोनों बातें समझ लेनी जरूरी है ध्यान में उतरना कठिन है इसलिए नहीं कि ध्यान कठिन बल्कि इसलिए कि तुम जटिल हो एक आदमी नदी के किनारे खड़ा है तैरना कठिन नहीं है लेकिन डर के मारे वो नीचे पैर ही नहीं रख पाता डर के मारे पानी में नहीं उतर पाता वो डर कठिनाई पैदा कर रहा है तैरना कठिन नहीं है इस आदमी को फेंक दिया जाए पानी में ये तैरना हाथ पर तड़फड़ाना शुरू कर देगा तैरने में और अनजान आदमी के हाथ पर तड़फड़ाने में बहुत फर्क नहीं है शैली का फर्क जरा सी व्यवस्था का फर्क अगर तुम्हें कोई ऐसा ही धक्का देते दे पानी में तो भी तुम तैरोगे लेकिन तुम्हारे तैरने में संगति ना होगी यह भी हो सकता है तुम डूब जाओ नदी के कारण तुम डूबोगे उल्टा सीधा तैरने की वजह से डूब जाओगे तुम खुद ही उलझन खड़ी कर लोगे जिस दिन तुम तैरना सीख जाओगे क्या सीखोगे तुम यही हाथ पैर तैरकर फेंकना तरफड़ना थोड़ा व्यवस्थित हो जाए तुम थोड़े आश्वस्त हो जाओगे बेकम हो जाएगा इसलिए जो तुम्हें तैरना सिखाता है वो तैरना नहीं सिखाता सिर्फ तुम्हें आश्वासन सिखाता है बाकी तैरना तुम जानते हो तो गुरु के पास कोई ध्यान नहीं सीखता सिर्फ आश्वासन सीखता है क्योंकि ध्यान में उतरना छलांग लगाना किसी का भरोसा चाहिए कोई कहता कौन जाओ डरों मैं खड़ा हूं मैं संभाल दूंगा जो लोग तैरना सिखाते हैं उनकी कुल कला इतनी है कि वो तो तुम्हें भरोसा दिला देते हैं मैं खड़ा हूं तुम जानते हो यह आदमी तैरना जानता है तुमने इसे नदी पार होते देखा कोई डर नहीं बस तुम्हारे डर को कम करने की जरूरत है गुरु तुम्हारे डर को काटता है गुरु भगवान नहीं दे सकता भय को काट सकता है भय कहता कि तुम भगवान हो तुम्हारी हिम्मत बढ़ी तुमने छलांग ली कि तैरना तो तुम्हें आता ही है तैरने को तुम कभी भूले ही नहीं हो इसलिए एक बार तैरना आ जाए तो फिर कोई कभी नहीं भूलता बड़ी मजे की बात है और सब चीजें भूल जाती तैरना तो नहीं भूलता तुम 30 साल तक मत तैरो भूलोगे नहीं 30 साल तक और कोई चीज याद रखने की कोशिश करो तीस साल तक मां को ना देखाओ तो मां का चेहरा भूल जाए समिग्ध हो जाओ तीस साल तक भाषा का उपयोग न किया हो भाषा भूल जाएगी तीस साल लंबा वक्त है लेकिन तीस साल तैरना मत तो भी भूलोगे नहीं पानी मोतरे के तैरना है जरूर तैरने में कुछ फर्क है तैरने का संबंध तुम्हारी स्मृति से होता तो, तो तुम ऐसे भी भूल जाते तैरना तुम शायद जानते ही हो इसका संबंध स्मृति इस से नहीं इसे तुमने कभी सीखा नहीं अगर सीखा होता तो भूल सकते थे इसका सिर्फ आविष्कार हुआ है ये मौजूद था तुम सिर्फ पहचाने प्रतिजिज्ञा हुई रिकोग्नाइज किया कि मैं जानता हूं और जिस दिन तुम ठीक से पहचान लोगे उस दिन तैरने की भी जरूरत नहीं पड़ती कुशल तैराक नदी में लेट जाता है हाथ तैर भी नहीं तट पड़ा था नदी ही उसे संभालती इतनी भी जरूरत नहीं रहती क्योंकि उसका भय बिल्कुल कम हो गया है भय ही डुबाता नदी नहीं डुबाती इसलिए मुर्दे को डुबाना मुश्किल है, तो क्योंकि मुर्दे को भयभीत करना मुश्किल है, मुर्दे को छोड़ दो नदी में वो तैरता चला जाता लाख नदी कोशिश करे कितनी ही गहरी हो नदी मुर्दे को नहीं डुबा सकती जिंदा को दुबाती क्योंकि तो जिंदा भयभीत होता है तब जरा सोचना जैसा है कि नदी डुबाती है या भय डुबाता है तैरने में कठिनाई है या तुम्हारे भयभीत चित्त की जटिलता है तुम्हारे भय में सारी जटिलता है ध्यान तो सरल है तुम कठिन हो तुम्हारी कठिनाई जितनी कटेगी उतना ही ध्यान सरल होता जाएगा जिस दिन तुम्हारे भीतर कोई कठिनाई ना होगी तुम पाओगे ध्यान इतना सरल है जिसे लेना तुम्हें कुछ भी नहीं करना होता एक अर्थ में ध्यान से ज्यादा सरल कुछ भी नहीं है क्योंकि वो तुम्हारा स्वभाव दूसरे अर्थ में ध्यान से कठिन कुछ भी नहीं है क्योंकि तुम बहुत जटिल हो गए हो तुम्हारी जटिलता काटने में ही सारी साधना है लेकिन ये असंभव नहीं है क्योंकि जटिल तुम ही हुए हो जानकर हुए हो कोशिश कर करके हुए हो विपरीत यात्रा करोगे जटिलता कट जाएगी तुम्हारी हालत ऐसी है जैसे कोई आदमी कमर झुका के चलने का अभ्यास कर ले कमर झुका के चले साल दो साल अभ्यास करना पड़े फिर सरल हो जाए फिर उसको सीधी कमर करना मुश्किल हो जाए जन्म जन्मों तक तुम विचार के साथ चले हो चार ने तुम्हारी कमर तिरछी कर दी उसके कुछ फायदे हैं इस वजह से मैंने सुना है गांव में एक आदमी था रोज राज्य में युद्ध होते रहते जवान पकड़ लिए जाते स्वस्थ आदमी पकड़ लिए जाते तो उसने पहले से झुक के चलना शुरू कर दिया धीरे धीरे उसकी कमर तिरछी हो गई जवान पकड़े जाते लेकिन उसे कोई कभी नहीं पकड़ता था वो सोचता था कि ये झुक के चलने से कुछ हर्जा तो है नहीं जब चाहेंगे सीधे खड़े हो जाएंगे इसमें लाभ ही लाभ था लेकिन थोड़े दिन में उसने पाया कि अब सीधे खड़ा होना असंभव है हो कमर झुक ही गई इन्वेस्टमेंट जब भी तुम करते हो किसी गलत चीज में तब तो थोड़ा होश से करना उससे कुछ लाभ दिखाई पड़ रहा हो भला तात्कालिक लंबे अरसों में महंगा पड़ जाएगा विचार का कुछ लाभ है चिंता का कुछ लाभ है तनाव का कुछ लाभ है इसलिए तुम तने हो चिंता से भरे हो विचार से भरे हो इस जगत में कुछ चीजें बिना चिंता के नहीं मिलती इस जगत में जो निश्चिंत है वो कुछ चीजें तो पाई नहीं सकता धन कमाना बहुत मुश्किल है जो निश्चिंत है जो निश्चिंत है वो दिल्ली नहीं पहुंच सकता राजपदों पर बैठना कठिन है जो निश्चिंत है वो दूसरों की छाती पर सवार नहीं हो सकता क्योंकि जब तुम दूसरों की छाती पर सवार होते हो तो चिंता पकड़ती है क्योंकि दूसरों को भी तुम मौका देते हो कि तुम्हारी छाती पर सवार होने की कोशिश करें कम से कम तुम्हारे छुटकारे से बाहर निकलने की चेष्टा करें जब तुम पद की तलाश में जाते हो तो चिंता स्वाभाविक है एक राज्य के मुख्यमंत्री मेरे पास आते थे वो हमेशा कहते कोई तरह से मेरी चिंता से छुटकारा देना मैंने उनसे कहा कि एक बात साफ कर लो अगर मुख्यमंत्री रहना तो चिंता में कुशलता प्राप्त करो छुटकारे की कोशिश मत करो क्योंकि मुख्यमंत्री पद नहीं बचेगा अगर चिंता से छुटकारा करना और अगर चिंता से ही छूटना है तो इतनी तैयारी रखो कि मुख्यमंत्री पद छूट जाए वो बोले कि नहीं आप तो आपकी कृपा हो तो दोनों चल सकते हैं किसी की कृपा से दोनों नहीं चल सकते आपका आशीर्वाद चाहिए मैं आशीर्वाद ऐसे दे भी नहीं सकता क्योंकि ये होने वाला नहीं चिंता ना हो और मुख्यमंत्री का पद बना रहे कैसे होगा राखफेलर होना चाहते हैं और भिकमंगे की तरह शान से सोना भी चाहते हैं दोनों नहीं हो सकता दिगमंग को कुछ तो बचने दो तो नींद बची है वो भी तुम जानते थे का शांति से सो सकता है क्योंकि खोने को कुछ नहीं है इसलिए अशांति और चिंता का कारण क्या है तुम्हारे पास जितना खोने को होगा उतनी अशांति और चिंता बढ़ेगी लेकिन आदमी इसी मूलता का प्रयोग करना चाहता है जीवन में इसी आशा में कि चिंता भी ना रहे धन भी हो पद भी हो प्रतिष्ठा भी हो महत्वाकांक्षा भी पूरी हो और चिंता भी ना हो तुम असंभव की मांग कर रहे हो यह असंभव होने वाला नहीं स्पष्ट हो जाना जरूरी है चिंता जाएगी तो महत्वाकांक्षा जाएगी उत्पन्न होगा इसलिए बहुत लोग ध्यान में उत्सुक होते हैं लेकिन गलत कारण से उत्सुक होते हैं और जो धंधा करने वाले गुरु हैं वो समझते हैं कि किस कारण से लोग ध्यान में उत्सुक होते हैं तो महेश योगी जैसे व्यक्ति प्रचारित करते हैं कि इस जगत में भी लाभ होगा उस जगत में भी लाभ होगा ध्यान करोगे धन भी मिलेगा धर्म भी मिलेगा अमेरिका में अगर किसी से कहा जाए कि सिर्फ धर्म मिलेगा भूलो सुखी नहीं होगा धर्म चाहता कौन लोग धन चाहते और धन के साथ साथ अगर शांति भी मिलती हो तो लोग लेने को तैयार हैं। लेकिन बात ही व्यर्थ है चिंता का कुछ लाभ है इसलिए तो लोग चिंतित नहीं तो लोग चिंतित क्यों होते लोग बिना कारण चिंतित बिना लाभ के चिंतित तुम चिंता छोड़ना चाहते हो लाभ बचा लेना चाहते हो यही जटिलता है जिस दिन तुम्हें यह साफ हो जाएगा उस दिन तुम चिंता को उतार कर रख सकते हो लेकिन साथ ही लाभ भी जाता है चिंता का महालाभ के द्वार खुलते हैं लेकिन उनका तुम्हें कोई पता नहीं है ध्यान सरल है तुम्हारी सरलता चाहिए और तुम्हारी सरलता का अर्थ है विपरीत दिशाओं में यात्रा मत करो तुम सरल हो जाओ तुम विपरीत दिशाओं में चलोगे तुम जटिल हो जाओ एक आदमी ने बैलगाड़ी में दोनों तरफ बैल जोत लिए वो दोनों तरफ हाक रहा है बैलगाड़ी कहीं नहीं जा रही वो परेशान है वो चीख चिल्ला रहा है वो कह रहा है कोई रास्ता बताओ उससे मैं कहता हूं एक दिशा के बैल खोल दो। दोनों जोड़ियों को एक ही दिशा में जोत दो ये गाड़ी अभी सरपट भागेगी पर दोनों दिशाओं में उसके लक्ष्य इस तरफ दुकान है इस तरफ मंदिर है इस तरफ चिंता है इस तरफ शांति है इस तरफ धन है इस तरफ ध्यान है दोनों वो चाहता है वो कहता आप कहते तो ठीक है लेकिन कुछ ऐसा आशीर्वाद तो यह बैलगाड़ी दोनों मंजिलों तक पहुंच जाए इसी आशीर्वाद की तलाश में चमत्कारी गुरुओं की खोज करता है क्योंकि मेरा जैसा आदमी तो यह आशीर्वाद दे ही नहीं सकता क्योंकि जो देता है वो या तो मूल है या शैतान है इस आशीर्वाद का आश्वासन देना भी संघातक क्योंकि उस जीवन उस आदमी का जीवन नष्ट हो रहा है उसकी ऊर्जा व्यर्थ हो रही विपरीत लक्ष्य एक साथ नहीं पाए जा सकते ये तुम्हें साफ हो जाए तो तुम सरल हो जाओ सरलता का अर्थ है तुम्हारे जीवन में विपरीत खो गए तुम्हारा जीवन एक लयबद्ध धारा हो गया तुम एक तरफ बहना शुरू हो गए फिर कोई अड़चन नहीं फिर तुम्हारी सरिता ध्यान के सागर में अपने आप गिर जाएगी फिर तुम्हें ध्यान सीखने की भी शायद जरूरत न पड़े क्योंकि ध्यान कोई सिखा नहीं सकता सरल व्यक्ति के जीवन में ध्यान के भूल लगने शुरू हो जाते तो तुम समय कहूंगा सरल हो जाओ निर्दोष हो जाओ और ध्यान रहे जब मैं कहता हूं निर्दोष हो जाओ तो मेरा मतलब यह नहीं कि तुम सिगरेट मत पीना तो निर्दोष हो जाओ कि तुम शराब मत पीना तो तुम निर्दोष हो जाओ कि तुम मांस मत खाना तो तुम निर्दोष हो जाओ कि नहीं हालांकि मैं जानता हूं तुम निर्दोष हो जाओगे तो तुम सिगरेट ना पी सकोगे शराब तुम ना छू सकोगे मांसाहार असंभव होगा लेकिन तुम शराब ना पियो मांस न खाओ सिगरेट ना पियो तो तुम निर्दोष हो जाओगे ये मैं कहता इतना सस्ता नहीं है मामला क्योंकि बहुत से लोग ना शराब पी रहे हैं न मांस खा रहे हैं न सिगरेट पी रहे हैं और निर्दोष नहीं बल्कि कई दफ्तर तो ऐसा होता है कि ऐसे आदमी ज्यादा खतरनाक हिटलर न शराब पीता है न मांस खाता ना सिगरेट पीता हिटलर शुद्ध शाकाहारी शुद्ध शाकाहारी ही इतना उपद्रव कर सकता जितना हिटलर ने किया मुसोल शुद्ध शाकाहारी इन दो शाकाहारियों ने इस पृथ्वी पर जितना नरक खड़ा किया उतना कोई मांसाहारी कभी नहीं कर पाए अगर साधुओं से पूछो तो हिटलर बिल्कुल साधु मालूम पड़ेगा न फिल्म देखता न संगीत में उसे रस न ना नाच देखने जाता एक अर्थ में करीब करीब ब्रह्मचारी है क्योंकि स्त्रियों में भी उसे रस नहीं ब्रह्म मुहूर्त में उठता है और करीब करीब अपनी कोठरी में बंद लेकिन बड़ा विस्फोटक आत्म सिद्ध हुआ तो मैं तुमसे नहीं कहता कि तुम इन इन चीजों को छोड़ दोगे तो सरल हो जाओगे अगर तुमने सरलता के लिए इन्हें छोड़ा तो तुमने गणित तो पहले बिठा लिया यही गणित तो तुम्हारी जटिलता है तुमको कोई भरोसा दिला देता है कि सिगरेट मत पी हो तो मोक्ष मिल जाएगा तुम छोड़ देते हो कभी तुमने सोचा कि कितने सस्ते में तुम मोक्ष पाना चाह रहे हो सिगरेट छोड़ के तुम मोक्ष पाना चाह हो सिगरेट छोड़ के अगर मोक्ष मिलता हो तो पाने योग्य भी नहीं है क्योंकि कीमत कितनी अगर शराब छोड़कर मोक्ष मिलता हो तो पाने योग्य भी नहीं कितना मूल्य होगा उसका जो शराब छोड़ने से मिल जाता हो नहीं तुम क्या करते हो इससे बहुत सवाल नहीं है तुम्हारी सरलता का संबंध है कि तुम विपरीत दिशाओं में मत बहो तुम जो भी करो उसमें एक संगति हो उसमें एक आंतरिक संगीत हो उसमें विघटन और विरोध ना हो सरलता का अर्थ है तुम एक तरफ प्रवाहित और यही बुद्धिमानी का लक्षण है कि तुम बहुत तरफ न बहो बहुत दिशाओं में यात्रा मत करो तुम्हारी जीवन ऊर्जा एक तीर की तरह चले तो तुम लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। लक्ष्य दूर नहीं है सरल होते ही चित्त ध्यान को उपलब्ध हो जाता है इस कथा में ध्यान की कठिनाई नहीं बताई गई है बताया गया ध्यान के संबंध में बताना कठिन हो एक तो कठिनाई है बुद्ध की जब वो छह वर्ष तक ध्यान की साधना करते वो कठिनाई बड़ी नहीं दूसरी कठिनाई है चालीस वर्षों तक जब वो ध्यान के संबंध लोगों को समझाते वो दूसरी कठिनाई बड़ी है पहली कठिनाई तो वो छह साल में पार कर गए दूसरी कठिनाई वो चालीस साल में भी पार नहीं कर पाए पहली कठिनाई तो सभी लोग थोड़े बहुत दिनों में पार कर लेते हैं दूसरी कठिनाई अब तक कोई पार नहीं कर पाया कभी कोई पार कर भी नहीं पाएगा सत्य को जानना सरल सत्य को बताना मुश्किल है सत्य को जीना सरल जीकर ही बताना एकमात्र रास्ता है